अत पंचम श्वेतास्वूपन दिए अक्षरे ब्रह्म पर विद्या यत्र य त्रिगूढ़ विद्यामृत विद्या विद्या विद्य ईश्ते युष दिश्ब्रह्म से भी श्रेष्ठ क्षिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों स्थित है वही ब्रह्म है यहाँ विनाशशील जड़ वर्ग तो अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी वर्ग जीव समुदाय ही विद्या नाम से कहा गया है तथा जो उपर्युक्त विद्या और अविद्या पर शासन करता है वह इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है यो योनि योनिम अतिष्तेको विश्वान रूपा योनिस्वाह ऋषि प्रसूत यस्तमग्रे जाने बिभर जायम चे जो अकेला ही प्रत्येक योनि पर समस्त रूपों पर और समस्त कारणों पर आधिपत्य रखता है जो पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषि हिरण्यगर्भ को सब प्रकार के ज्ञानों से पुष्ट करता है तथा जिसने उस कपिल ब्रह्मा को सबसे पहले उत्पन्न होते देखा था वही परमात्मा है एक बहुधा विमिन क्षेत्र शंघरते सदेव भूय सृष्टि यह परम देव परमेश्वर इस जगत क्षेत्र में सृष्टि के समय एक एक जाल को बुद्धि आदि और आकाश आदि तत्वों को बहुत प्रकार से विभक्त करके उसका प्रलय काल में संघार कर देता है वह महामना ईश्वर पुनः सृष्टि काल में पहले की भांति भाति समस्तलोकपालों की रचना करके स्वयं सब पर आधिपत्य करता है सर्वादिश्वध्यक प्रकाशयन भ्राजते यदन डवाण स देव भगवान्दी तेषते जिस प्रकार सूर्य अकेला ही समस्त दिशाओं को ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर से प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है उसी प्रकार वह भगवान स्वामी अपने के योग्य सर्वश्रेष्ठ परम देव परमेश्वर अकेला ही समस्त कारण रूप अपने शक्तियों पर आधिपत्य करता है संबंध ऊपर कई बात का इस मंत्र में स्पष्टीकरण किया जाता है यम पचती विश्वजोनिच्या सर्वान् परिणाम सर्वेत विश्व अतिको गुणाश्च सर्वान् विनियोजेद जो सबका परम कल्याण कारण है और समस्त तत्वों के शक्ति रूप स्वभाव को अपने संकल्प रूप तप से पकाता है तथा जो समस्त पकाए जाने वाले पदार्थों को नाना रूपों में परिवर्तित करता है और जो अकेला ही समस्त गुणों का जीवों के साथ यजा योग्य सहयोग कराता है तथा इस समस्त विश्व का शासन करता है वह परमात्मा है तद्वेदुह्योपनिषूम तद्ब्रह्मेद ते ब्रह्मयोनिम ये पूर्वदेवस्थ तद विदो ते तन्मया अमृता वै बेदों के रहस्यभूत उपनिषदों में छिपा हुआ है वेदों के स्थान उस परमात्मा को ब्रह्मा जानता है जो पुरातन देवता और ऋषि लोग उसकी को जानते थे वे अवश्य ही उसमें तन्मय होकर अमृत रूप हो गए संबंध पांचवे मंत्र में यह बात कही गई थी कि परमेश्वर सब जीवों का उनके कर्मानुसार गुणों के साथ सहयोग कराते हैं अतः जीवात्मा का स्वरूप और नाना जोनियों में विचरने का कारण आदि बताने के लिए अलग प्रकरण आरंभ किया जाता है स विस्वरूपत्रिगुण स्त्रिवर्तम प्राणाधि स्वर्म भी जो गुणों से बंधा हुआ है वह फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीवात्मा ही उस अपने किए हुए कर्म के फल का उपभोग करने वाला विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाला तीन गुणों से युक्त और कर्मानुसार तीन भागों से गमन करने वाला है वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों से प्रेरित होकर नाना योनियों में विचलता है संबंध जीवात्मा का स्वरूप कैसा है इस जिज्ञापसा पर कहते हैं अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वय बुद्धे गुणेनात्मगुणे नराग्रमात्रिदृष्ट गुणे जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप तथा संकल्प और अहंकार से युक्त है बुद्धि के गुणों के कारण और अपने गुण के कारण ही सूजे की नोक के जैसे सूक्ष्म आकार वाला है ऐसा अपर अर्थात परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी निसंदेह ज्ञानियों द्वारा देखा जाता है संबंध पूर्व मंत्र में जो जीवात्मा का स्वरूप सूर्य की नोक के सदृश सूक्ष्म बताया गया है उसे पुनः स्पष्ट करते हैं वाला भागस्य सतथा कल्पित चागो चा। जीव स विज्ञेय सचानत्याय कल्पते बाल की नोक के सौवे भाग के पुनः सौ भागों में कल्पना किए जाने पर जो एक भाग होता है वही उसी के बराबर जीव का स्वरूप समझ समझना चाहिए और वह असीम भाव वाला होने में समर्थ है नैब स्त्री न पुमान चैवाय यद शरीरमादत्ते तेन तेना यह जीवात्मा न तो स्त्री है न पुरुष है और न वह नपुंसक ही है वह जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उस उससे संबद्ध हो जाता है संकल्प नर्शन दृष्टिमोह जन्म ृष्टचात्मृद्धिजन्म कर्मागामुक्रमण देने स्व रूपान्यपे संकल्प स्पर्श दृष्टि और मोह से तथा भोजन जलपान और वर्षा के द्वारा प्राणियों के सजीव शरीर की वृद्धि और जन्म होते हैं यह जीवात्मा भिन्न भिन्न लोकों में कर्मानुसार मिलने वाले भिन्न भिन्न शरीरों को अनुक्रम से बार बार प्राप्त होता रहता है संबंध इसका बार बार नाना जोनियो में आवागमन क्यों होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं फूला सूक्ष्म बहूं चूपा दैह सगुण मृणोती क्रियागुणरात्मगुण से संयोग हेतुर पर दृष्ट जीवात्मा अपने कर्मों के संस्कार रूप गुणों से तथा शरीर के गुणों से युक्त होने के कारण अहमता ममता आदि अपने गुणों के वशीभूत होकर स्थूल और सूक्ष्म बहुत से रूपों आकृतियों शरीरों को स्वीकार करता है उनके सहयोग का कारण दूसरा भी देखा गया है संबंध अनादिकाल से चले आते हुए इस जन्म मरण रूप बंधन से छूटने का क्या उपाय है इस जिज्ञासा पर कहा जाता है मध्ये अनाद्यन कलिले विश्व सृष्टारमनेवेष्टिता मुच्यते सर्वश दुर्गम संसार के भीतर व्याप्त आदि अंत में रहित समस्त जगत की रचना करने वाले अनेक रूपधारी तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए एक अद्वितीय परम देव परमेश्वर को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है संबंध अब अध्याय के उपसंहार में ऊपर कही हुई बातों को पुनः स्पष्ट करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया जाता है भावग्रास्यम अनिडाक्षकर भाव शुभम कला सर्ग करम देव ये विदुस्तेजनुम श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कही जाने वाले तथा जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप तथा सोलह कलाओं की रचना करने वाले परम देव परमेश्वर को जो साधक जान लेते हैं वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं यदि पंचमोध्याय समाप्त